शेर को मत डराना मार्गरेट वॉइस ब्राउन चित्र रे हिंदी अरुण एक दिन बड़ी-बड़ी वाले राम अपने नन्हे कुत्ते से बोले चलो पार्क में चलते हैं वहां चिड़ियाघर में पशुओं को देखना और फिर वे पार्क में चले गए चिड़ियाघर में लिखा था यहाँ कुत्तों को अनुमति नहीं है फिर कुत्ता और मुच्छड़ वही रुक गए कहीं पर एक शेर दहाड़ रहा था और सील फोक रही थी बंदरों के बाड़े से उनकी आवाजें सुनाई बहुत ही उदास हो चला चिड़ियाघर के रक्षक से उन्होंने कहा देखो मेरा नन्हहा सा कुत्ता कितना दुखी है जब हमने वह सूचना पड़ी तो अंदर नहीं जा सके देखिए ना कैसे उसकी कान उसकी पीठ पर नीचे गिर गए हैं बाल और पूछ भी एकदम है, वो उदास है रक्षक बोला। अगर कोई बच्चा होता, को डरा देगा, खास करके शेर को अरे हाँ छोले मैं उसके बच्चे के रूप में तैयार करूंगा वादा वो शेर को नहीं डराएगा वे एक नाई के यहाँ गए और कुत्ते के बाल लड़की की तरह बनवाए एक दुकान से उन्होंने कुत्ते के लिए झरबेरी से सजी टोपी और एक चित्तीदार फ्रॉक खरीदी धारीदार मोजे और लाल जूते भी लेकिन कुत्ता अभी भी वैसा ही दिख रहा था तो उन्होंने उसके लिए नीला चश्मा और पीले दस्ताने की एक जोड़ी ली साथ में इत्र भी लगा दिया इसके बाद उन्होंने कुत्ते को दो पैरों पर चलना सिखाया इसके बाद वे चिड़ियाघर चल पड़े टक पर ही उन्हें रक्षक मिल गया और मुस्कुराकर बोला क्या खूब आपकी नन्ही बेटी बड़ी सुंदर है बेटी भौकना नहीं घास से दूर रहना और शेर को मत डराना इतना कहकर वह चला गया और फिर नन्ना कुत्ता एक बच्ची की तरह कपड़े पहने चिड़िया घर के अंदर आ गया अरे अरे देखो तो सील कुत्ते ने चिकनी सील देखी जो आसानी से पानी के अंदर बाहर फिसल रही थी शील से ठंडी गंध आ रही थी उसे आप पता चला कि सील कैसी होती है आगे शेर था गर्ण। गर्ण। पीला डरावना बगर मगर बड़ा बहादुर लगता था अब उसे पता चला कि शेर कैसा होता है परंतु शेर को नहीं मालूम था कि बच्ची के वेश में कौन था फिर उन्होंने तेंदुए को देखा उनके साथ में बहुत सारे बच्चे भी थे आगे उन्होंने ध्रुव देश के सफेद भालू देखे जो ठंडे पानी में तैर रहे थे और मछली खा रहे थे कुछ और आगे भूरे भालू रोटी खा रहे थे और कुछ पेड़ पर थे भालू भालुओं की तरह ही महक रहे थे उन्होंने देखा एक रकून अपने हाथ और खाने को पानी में डुबो रहा था जैसा कि वे अक्सर करते हैं आगे जेब्रा थे जो धारीदार घोड़े जैसे लगते थे और उनसे घोड़ों की गंध आती थी परंतु वे भोंगते थे उन्होंने लाल लोमड़ी और जुड़वा बच्चों के साथ मादा कंगारू भी देखे हसमुख लकड़ बग्घा भी दिखा मगर वह हंसता नहीं था फिर वे बंदर के बाड़े की तरफ गए वहां केवल बंदर थे एक लंगूर केला खा रहा था एक बंदर उल्टा खड़ा होकर दुनिया का नजारा ले रहा था एक छोटा काला वन मानुस अपने को आईने में पकड़ने का प्रयास कर रहा था और थोड़े से स्लेटी बंदर आपस में एक दूसरे को खुजला रहे थे छोटे कुत्ते ने जैसे ही बंदरों की ओर कदम बढ़ाया कि बंदरों में से एक ने उसकी चोपी छपट ली यही नहीं चश्मा और दस्ताने भी छीन लिए फिर फ्रॉक और एक जूता भी चला गया उफ नन्ना कुत्ता बोला फिर उसने उड़ते कपड़ों के से अपने सर को ढका समन कर मुच्छड़ बोले अब तुम वापस कुत्ते ही बन गए हो बेहतर है अब यहां से खिसक ले उन्होंने कुत्ते को गोद में उठाया और अपने कोट में छुपा लिया ताकि वह शेर को डरा न सके और वे चुपचाप वहां से निकल गए घर की ओर छोटा कुत्ता चिड़ियाघर में जाना चाहता है पर चिड़ियाघर का रखवाला उसे अंदर नहीं जाने देगा क्योंकि वो शेर को डरा सकता था बताओ अब कुत्ता क्या करे